बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन राधिका राधि चरणोदय गोपीजन सामूत बिंदवन मनोहर वंशाकश के पासिंध पास पतितान पाने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लंग हित गिरी यम वंदे परमाधव बृंदाई तुलसीदे वै पिया वैकेश कृष्ण भक्ति भक्तिपदी देवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चीव नरोत्तम स्वरस्वतिं सरस्वती ततो जयो मुदीरे संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र गुरु भक्ति युक्तो भोक्ति प्रमोदा जगोदेय सदाभवनमीषो तेस्प शिव विरी तम शरण्यम भीतानपाल भवदीपोत वंदे महापुरुष ते चरनांदुस्त महा सुराजक्षी धर्मी अर्जवचा जयामी गयित वंदे महापुरश ते चरणविंद यद्लवन खचंदम छटाया विस्फुज किपवधु स्वर्शी पूर्णाग्रसागर सारे साराधि कामि कदा कृपा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद से दैत गदाधर शिवादी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुम्बित भुजौ कनकाबदात संकेतनकमलायताक्ष विश्वाम दिवजर जुगध वंदे जगत प्रियकुणतारो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 सी कंत मुनस्तुरग जय यी लो, लो मुय खिद व्यसन शतामृत समवाहाय गुरज इवाज सतर्ण धरा जोध शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वामी ठाकुर उपाजी ने बताए अप्राकृत विषय में प्राकृत विचार उपस्थापन करना ये सबसे बड़ा मूर्खता है मूर्खता अप्राकित विषय प्राकृत विचार अवलंबन करा सबसे बड़ो मूर्खतार विषय सबसे बड़ा मूर्खता होता है जब अप्राकृत विषय में हम अपना बुद्धि को चलाते हैं धोखा खा जाते हैं लेकिन आज की जमाने में इसका ही प्रभाव ज्यादा है गौड़ीय सिद्धांत का अनुसार बताया गया गुरु वर्गो का सेवा गुरुदेव का सेवा कैसे हो सकता जो कि अप्राकित तत्व है हम प्राकृतिक भूमिका में हैं, तो करुणा करके हमारा सामने अपना बोपू को प्रकट किए फिर भी तो अपराकित हैं और हम प्राकृतिक भूमिका में विचरण करते हैं इसी अवस्था उनके सेवा हमारा लिए संभव है कि नहीं दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन शास्त्रों में बताया प्रभुपा जी ने शास्त्रों का निचोर उठाते हुए बोले जब कोई गुरु वैष्णव का सेवक अपराकित शास्त्र प्रवचन अर्थात गुरु वैष्णव का बांग्मी मूर्ति का उपलब्धि करे देन ही कैन बी सेव गुरु वैष्णव का जब अपराकित बानी बांग मूर्ति का अनुभव करोगे तब तुम्हारा पतन नहीं हो सकता इट्स नॉट पॉसिबल जैसे कोई भागवत प्रवचन करने जाए उसको अगर खुद का अनुभव नहीं है कि वो बांग्मी मूर्ति है कृष्ण नहीं है साक्षात कृष्ण एवही नो आदर देन कृष्ण कृष्ण छोड़ दूसरा वो नहीं है कृष्ण है ऐसा अनुभव जब तक नहीं हो जाए तब तक पैसा का लालच में इज्जत के लिए प्रतिष्ठा का लिए भागवत प्रवचन करो अपना तो नरक का दरवाजा खुल ही जाएगा और जो तुम्हारा पीछे चलेगा उसका भी दरवाजा खुल जाएगा देर इज नो सोल्यूशन समाधान कुछ नहीं है गौर दास बाबा महाराज सिला बंशीदास बाबाजी महाराज बड़े सारे पहुंचे हुए संत जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज नगर द्वीप धाम में जब भयन करते थे पहुपात के सामने हमारा गुरुवर्गो का गुरुवर्गो कही कई बोलते थे प्रभुपाद बंशीदास बाबाजी महाराज को थोड़ा दर्शन करके आए थोड़ा इजाजत दे दो कृपा दे दो अनुमति दे दो वो पाते बोले नहीं मत जाना क्यों बात क्या हुआ वैष्णव दर्शन करने जाए ये भी माना है बोले महाराज वो परमहंस स्थिति है उसका पास जाओगे कुछ ऐसे देखोगे तो आपका समझ में नहीं आएगा किस लिए कर रहे क्यों कर रहे है किस लिए कर रहे हैं इसका समाधान आएगा नहीं और आपका दिल में तो हर वक्त क्यों कैसा क्यों ये क्वेश्चन तो लगे रहता है किस लिए क्यों ये सब जवाब तो आपका अंदर में है ही है पैदा आप जाओगे आप समझ में नहीं आएगा परमंस स्थिति है कुछ उल्टा समझ में आए तो आपको अध हो जाएगा इससे अच्छा तो दूर से धन्यवत करो ऐसा ही ठीक है पोपा जी बोलते थे हमारा गुरु वैष्णव का गुरु वर्गों का अगर बांग्मी मूर्ति का अनुभव ना होए तो आपका लिए कोई रास्ता नहीं है आप प्रभुपा जी का अष्टो में बताते हो कि हरि कीर्तन मूर्ति धर्म बताते हो ना और ज्यादा नहीं बताएंगे टाइम इज वेरी लिमिटेड समय अल्प है कि पया हरि कीर्तन मूर्ति धर्म कृपा करके बैकुंठ जगत का अपरागृत जगत का जो शब्द ब्रह्म एक स्वरूप धारण करके भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपात जी का रूप में हमारा सामने अवतीर्ण हुए एक ही बात है शिल तो, भक्ति द्वैतो भक्तिवैतो माधव गोसाई महाराज श्री शिल भक्ति सारंग गोस्वाई महाराज जी श्री शिल भक्ति सौरव सार गोसाई महाराज जी ये अगर ऐसे हम दर्शन ना हुए तो हम कुछ भी सेवा करने का बहाना करे आई कैन प्रूव हम प्रमाण कर दें, जिंदगी भर परमश गुरु वैष्णव का सेवा करते हुए बाद में संसार वासना का पैदा हुआ संसार में जाना पड़ा महाराज हम, हमको बोले महाराज ये कैसे हुआ वो तो इतना बड़ा वैष्णव का सेवा किया महाराज सेवा का तो सेवा का तो भाव समझो सेवा किसको बोला जाता है इसको पहले समझो किस तरीका से किया जाता है इसको समझो पहले देन यू कैन अंडरस्टैंडाउन किस लिए वह आपको समझ में आएगा हमारा गुरुवर्ग ने उदाहरण देते थे ये मंदिर जब खुले इस मंदिर में क्या दिखाई देता भले दो पत्थर का तीन पत्थर का मूर्ति यही है ना जो वैष्णव लोग होते ऐसा दर्शन नहीं करेगा क्या है वाह बड़ा बा, बा, भाड़ी देखने में सुंदर नाम क्या दिया है रा, राधा नंद किशोर गौर बढ़िया नाम है लेकिन देखने जाए तो क्या देखे बोले महाराज ये क्या क्या ये पत्थर का बना हुआ है कि मेटल का है क्या ये सब पूछे चिन्मय बुद्धि नहीं है वो भी बाहर का कोई आदमी आए जिसको पता ही नहीं है कि कृष्ण क्या चीज है कभी कृष्णो का नाम ही नहीं सुना ऐसा अगर हो गोरंग महाप्रभु का नाम ही नहीं सुना ऐसा अगर हो मान ले तो मंदिर में आके क्या देखेगा तीन पुतली खड़ा हुआ है तीन पुतली तो देखेगा लेकिन जब आप दर्शन करोगे महात्मा हो जब नरसिंह महाराज दर्शन करे ये वस्त दर्शन करे तो वो लोगों का क्या दर्शन होगा साक्षात कृष्णो खड़ा हुआ है नंदकिशोर और गौर गौरहरी और राधा रानी हमारा क्वेश्चन है आपका सामने एक ऐसे कैसे हो गया जो जानकारी नहीं हुआ के दर्शन करता है आप भी दर्शन करते हो आपका फर्क क्यों हो गया दर्शन का क्या कारण है कारण तो कुछ होगा वो तो जानता ही नहीं बोले तीन पुतली खड़ा हुआ है इसलिए हमारा सास्त्रोकारों ने बहुपाद आदि गुरुवर्गो ने बताया वैष्णव का दर्शन भगवान धाम का दर्शन ठाकुर जी का दर्शन मूर्ति का दर्शन करने का पहले आपको गुरु वैष्णव का मुखार विन्द से आचरणशील जो पावरफुल गुरु वैष्णव है उनका पास जाओ जाके धाम क्या चीज होता है नाम क्या चीज होता है भगवान क्या चीज होता है सब आपको सुनना पड़ेगा पहले आश्रय लो फिर आपका पास दर्शन क्रिया काल एक श्लोक बताते बता रहे इमली कला में कथा हो सुंदर एक श्लोक ये श्लोक आज भी बोलना जरूरी है त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोतेक्ष पथ नुनासम तो यद याद धियात उय विभाव ती तद प्रणय सदनु ग्रहाय क्या बताया त्वं भक्ति योग परिभावित जो सुते सुतेक्षित पथ नुनासम विभावयति पे सदनो ग्रहाय सीला तुलसीदास जी यार भजन किए थे ये ज्ञान गुदरी का सामने तुलसी तुलसीदास जी का अनोखा भजन और भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए काल की यह भी इस बात का चर्चा हुआ था तुलसीदास जी बड़ा प्रेम भरे आंसू बाया बोले ठाकुर जी आप तो कृष्ण स्वरूप में हमारा सामने दर्शन दिए हो कि मेरा तो लगन लगे हुए है रामला में अब ये कीपा करो तो रामला का राम जी का रूप दर्शन दो यही रूप में तुलसीदी तुलसीदास जी का मन का भाव का अनुसार कृष्ण जी राम जी का स्वरूप दिखाए जद जद धिया तो उर्गा यवा तत्त तत बपू प्रणय से सद अनुग्रह सत अत साधुओं को कृपा करने के लिए उसका भजन का मुताबिक उसका भाव का मुताबिक ठाकुर जी अपना स्वरूप को सामने प्रकट कर देते आज जो गुरु मिलता है हमारा सामने जो गुरु वर्गो मिला है महाराज धाम से पधारे हुए हैं ये भी कोई मामूली बात नहीं है एक कि पा करके हमारे सामने पधारे ये भी कोई हमारा हो सके सुकृति होगा पहले का क्योंकि भागवत का सिद्धांत तो ऐसा तो है ओहो, भागवत का तो सिद्धांत तो है ना भागवत में बताया सत्संगो प्रति पुंगीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित तो गुरु मिला वैष्णव मिला एक क्यों खेलकूद नहीं है शायद कुछ छुपा हुआ आपका सुकृति है जो आपको गुरु गुरुवैश्व का सामने पहुंचा दिया आपको उसका आचरण देखने का मौका मिला उसका मुखारविंद विद हरिकथा सुनने का मौका मिला इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जॉक ये मजे का बात नहीं है ये भी कोई बात है तो चैतन्य महाप्रभ का बारे में हमारा दर्शन कैसा होना चाहिए ये कैसे होगा जब शास्त्रो का विचार हमारा हृदय में आया है गुरु वैष्णव का कृपा से उसके द्वारा सुतेक्षित पतन अनुनाथ भ्रुतो पहले श्रुतो कर्मो श्रुतो क्रियाटा पहले श्रोवण क्रियाटा श्रोवण क्रिया पुथो में हे तारिया पहले श्रोवन किया होना चाहिए उसके बाद इक्षण देखना बाद में होगा देखना बाद में होगा आगे पहले श्रुतो क्रिया हो कान से सुनोगे हमारा गुरुवर को बोलते थे श्रोवण ये आंखों से नहीं होता कानों से दर्शन होता अच्छा कानों से दर्शन तो पहली बार सुने हैं, अजब की गजब की बात कानों से दर्शन होता बोले हां कानों से दर्शन होता आंखों से नहीं दर्शन होता आंखों से क्या देखोगे टट्टी पेशाब वृंदावन में महाराज कितना सुअर घूम रहा है कितना टट्टी पेशाब ये देखोगे वृंदावन दर्शन होगा क्या बिंदावन दर्शन हुआ तो जो महात्मा लोग है हैं भजन किए हैं भजनानंद सब भजन उन लोगों का दर्शन हुआ हमारे तो दर्शन होते नहीं एक छुपा हुआ बाद मैं खुलना चाहूं बड़ा विनम्र भाव से गुरुवर्गो का सिद्धांत तो जब आप गुरु वैष्णव का सेवा करोगे ओ सेवा का साथ अगर आपका उनका वानी का सेवा का सुजोग नहीं मिला तो वो वैष्णव का सेवा करते हुए आपका पतन होगा हो ही होगा गौड़ी और सिद्धांत तो। बपू सेवा एंड बाबी बा, बानी सेवा शुड गो पैरालाल वे बानी सेवा ओ वैष्णव का मुखारविंद बिंदु से बानी है अपराधित ओ बानी और उसका बपू का सेवा रोटी देना उसका कपड़ा धोना ये जो करोगे दोनों पैरालाल चलना चाहिए अगर ना हुआ बपू सेवा में ही आप लग गया हो तो हमको सेवा बना दिया गुरु को खाना दे दिया हमारा छुट्टी अब घुम ग के आए बस हो गया छुट्टी हो जाएगा उनके बानी में जितना श्रद्धा है उतना सेवा में जितना बोपू सेवा में जितना श्रद्धा है अगर ये पैरा है तो बच जाओगे ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा शास्त्रों में बताया है नरक की दरवाजा इतना सस्ता है कि पल पल में खुल जाते और सबसे बढ़िया खुलेगा कैसे भले गुरु वैष्णव का सेवा करो गुरु वैष्णव का सेवा करो इतना जल्दी नरक में चले जाओगे ठिकाना नहीं इतना जल्दी जाओगे अब सब डर जाएगा महाराज तब तो गुरु वैष्णव का सेवा हम नहीं करेंगे ये बात नहीं है सिद्धांत गुरु वैष्णव का सेवा जब सिद्धांतों का कर साथ करोगे तब तो उतना जल्दी वैकुंठ का दार मचून हो जाएगा उतना जल्दी तुम्हारा साधन अपना प्रचेषा से होने वाला नहीं अपना प्रचेषा से उतना जल्दी भगवान का दार पर जा नहीं पाओगे गुरु वैष्णव के सेवा का दार वही गुरु वैष्णव का सेवा का द्वारा नरक भी हो सकता है जल्दी वही गुरु वैष्णव कैसे बात है तुमको बहुत जल्दी ठाकुर जी के चरण में अपना साधन बल से होगा नहीं कितन में है ना और भक्ति विनोद ठाकुर जी अपना अंतिम समय तक यह प्रार्थना किया गुरु वैष्णवे विश्वास विद्धि हो खोने खोने ठाकुर जी मेरे को आशीर्वाद कर दो कि गुरु वैष्णव के चरण में पल पल में मेरा विश्वास श्रद्धा बरते चले जब ना भरे तो हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला हम तो गुरु वैष्णव के ऐसे पुतली समझते हैं सब बना एकदम ऐसा खतरा उपस्थित हुआ आजकल के जमाने में हम ये मठ में आके बड़ा प्रसन्न हुआ शायद इसी मठ में अभी पहला बार प्रसाद लेगा ठाकुर जी का हमारा बहुत प्रसन्न तो हुआ क्योंकि ये लोग हमारा जो अभी का आचार्य जो है हम तो गुरु भाई नहीं बोलते सबको गुरु मानते हैं आचार्य जो महाराज जी भक्ति सुधीर शिला भक्ति सुधीर उनके नियम निष्ठा बहुत पक्का है शिला सार महाराज जी का भी इतना नियम निष्ठा था अब सब खत्म होते जा रहा है हरी कथा सुनने का किसी का कोई लगन नहीं लग रहा है क्या कारण है उसका पीछे हरिकथा में किसी का लगन नहीं है आहरिकथा छुड़ हमारा कोई मुक्ति है ही नहीं सिला भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारा ऐसा स्थिति हुआ महाराज भागवत कथा रामायण कथा ये हरिकथा को भी हम व्यसन में लगा दिया परिणत कर दिया ये भी एक व्यसन में परिणत कर दिया हरि कथा हरि कीर्तन ये ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये राम कथा रामलीला का रामलाला का कथा कृष्ण जी का कथा ये सबको भी हम व्यसन में परिणत कर दिया लगाओ माला माल हो जाए भक्ति विनोद ठाकुर जी दस तत्व का विचार में सुंदर उधर बताया जदा भ्रामो भ्रामो हरि रसद गल वैष्णव जन्म कदाचित संपन तदनुगमनेचिज युता तदा तदा क्या होता है तदा माइक माइक सरूप बिभ्राण विमलरस विमल रसम भोगं भज विमल भजम विमल रसो भजन कुरुते स्वद प्रोपाजी व्याख्या करते थे भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को इनका लिखा गोरखपुर से भी निकाला था आश्चर्य गजब की लिखा वो बोले हम लोग तब तो शायद वो हमारा राम सुख दास जी नहीं थे उसका पहले हनुमान दास हनुमान प्रसाद पुद्धा जी महाराज थे उनके चरण में, में मेरा दंडवत है बड़ा भारी ऊंचे भीचा, विचार वाले थे गौड़िया मठ से बुलाया गया आपका गौड़िया मठ बड़ा भारी धूम मचा के रखे जगत में थोड़ा आपके पास से लेखा नहीं लेखा भी बोला ठीक है गोरिया मठ के तरफ से चैतन्य महापौर का क्या विचार चैतन्य महापौर कौन है इसके बारे में आ सीरीज ऑफ राइटिंग वॉज पब्लिश्ड देयर इन दियर मैगजीन बहुत पहले का बाद हम कह रहे हैं वो विचार प्रस्तुत होने का बाद निकालने के बाद दुनिया आश्चर्य हो गए अरे हम तो पहली बार सुने गोरिया मठ ऐसा विचार है अरे ये विचार तो स्पर्श करना मुश्किल है साक्षात राधारानी अगर इधर पकड़ हो जाते तो उनके जो विचार है वही विचार सिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं पे उपात के राधा रानी साक्षात प्रकोट होने के बाद जो विचार बोलेंगे वही विचार भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं पे उपात के इसके लिए बाद दूसरा विचार नहीं है इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं वृंदावन में पूरी में जहां भी जाए बोले आज तक जितना आचार्य जो ये धराधाम में प्रकोट हुए मेरा बात खंडन कोई नहीं कर सकता आज तक जितना आचार्य जो उपस्थित हुए माताचार्यो जी रामानुचार्यो जी निवार को जी है विष्णु स्वामी इन लोग आचरण में बड़ा भारी ढंडवत है बड़ा हम लोग आभारी है भगवान का संपत्ति तो ये इनो नहीं दिए है लेकिन एक बात ये है माताचार्यो जी रामानुचार्य जी विष्णु स्वामी जी इन लोग तो दिए हैं इसका अनंत तो काल ऋण चुका नहीं सकेगा लेकिन राधा रानी का तरफ से जो फैसला है विचार है ये विचार तो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपात भक्ति विनोद ठाकुर इनका जवान से एकदम राधा रानी प्रकट होने के बाद जो विचार बोलते थे ये विचार माताचार्यों का विचार में नहीं था आपका भागवत का टीका देखो सब देखो ये बनावटी बात नहीं खींच करके हम व्याख्या कर दिए ऐसा नहीं ये एकदम हंड्रेड प्रूफ तो भा हमारा भक्ति मीन ठाकुर जी ने सुंदर व्याख्या किया प्रोपा जी ये बोलते थे चौत का बात, बहुत सभा में ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज ये बात मजे के बाद नहीं भक्तिबीन ठाकुर भी दसमूल तत्व में जदा भ्रामो भ्रामो हरि रसद गल वैष्णव जनम कदाचित संपस्व तदनु गिषाद रुचि जुता यदि अगर ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते हरि रस के द्वारा बिगलित हृदय हरि प्रेम के द्वारा बिगलित हृदय ऐसा कोई वैष्णवों का साथ आपका दर्शन हो गया महाराज आप तो मलामल हो जाए शास्त्र में हमारा पद्वावली में हमारा गोस्वामी जी लिखे हैं कृष्ण भक्ति रसो भविता मोती क्रियोताम यदि कुतो अपिल अरे खरीद लो मिलेगा नहीं और ये संत महात्मा निकल जाएगा मिलेगा नहीं अभी लो वो कहां चला जाएगा वो शरीर भी छोड़ सकता है छुपा के कहां भजन में चला जाएगा ठिकाना नहीं इसलिए बोल दिया जो यागर मिले ऐसा तो उसको अभी खरीद लो अरे महाराज कैसा पेमेंट चाहिए कितना लाख रुपया करोड़ रुपया पैसा ऐसा पैसा नहीं है लोलो लो मोपी मुल्लो मेकलम कलम जन्म कोटि सुकृतोर नलब कोठी कोरी जन्मों का जो आपका सुकृति है लौल्य है लोभ आया है कि वृंदावन में बांस दो जमुना का किनारे ऐसा भाव आया लौलो के द्वारा ही रूप गुसाई के चरण धूलि मिलने का कोई चांस रास्ता हो जाएगा पैसा के द्वारा नहीं होगा दिल्ली से आए ये दिल्ली से आए बंबई से आए गाड़ी लेके आए ऐसी गाड़ी उससे उतरा और मालाई चकाचक ये सब पाया बिहार का बास हो गया वृंदावन दर्शन ये भी कोई दर्शन हुआ हमारा पूरी कचोरी खा लिया मलाई खा दिया वृंदावन का मलाई बहुत मस्त है ये नहीं दर्शन करने के लिए गुरुवेश के सामने जाओ जो बिजनेस करने नहीं बैठे वो फिलोसफी के द्वारा फिलोसफी का दुकान नहीं खुले कि हमारा सामने आ जाओ हम ये फिलोसफी बिक्री कर रहे हैं इतना प्राइस लगेगा वो तो ऐसे ही देंगे तुमको ले लेंगे एकदम आलिंगन कर लेंगे अगर हो तो ऐसा लोल लो होना चाहिए हमारा भक्ति सौरव सारगुसीम सिंह महाराज जी के बारे में हम कहा कितना तक बोले ब्रह्मांडित्रक्ति धर जोने जोने ये सब कीर्तन है हम कहां तक बताए कितना बड़ा भजनानंदी पुरुष थे आज तो हरी कथा भी बोलते हैं और अंतर में छुपे हुए वासना रहते हैं और वासना रहते हुए कोई हरी कथा बोले That था इज कंटेमिनेटेड पदपुराण में सिद्धांत तो बोला गया दूध जो है खीर जो है बहुत तो पुष्टिदायक खाद्य है आइडियल फूड लेकिन शास्त्र में बताया गया अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथाम नैव कर्तव्य सर्वोच्छिष्टा प आपको जानकारी है नहीं सांप ने आपका दूध की लोटा में मुख लगाया आपको पता नहीं था आप आके गरम कर कर एकदम घोट लिया खा लिया बस मर गया बोले मारा दूध खा के मर गया दूध खा पे थोड़ी दूध खा के कोई मरता है क्या जिसका पेट में दूध पचता नहीं ज्यादा से ज्यादा उसका दस्त हो जाए मरेगा तो नहीं लोग दूध खाके मर गया दूध खा के थोड़ी मोरा दूध का अंदर में जहर था घोल गया था इससे हरिकता चारों ओर हो रहा है लेकिन अंतर से सब सब चाहता है महाराज ये संप्रदाय भी सब अपना जो विचार जो एक तो अनोखा विचार सच्चाई उपस्थापन करने में समर्थन नहीं है हरी खा बहुत हो रहा है बहुत मीठा भी है लेकिन वो सच्चा बात को खुल्ला में खुल्ला बताते नहीं क्यों उसका पॉपुलैरिटी डाउन हो जाएगा समझा मेरा बात वो बताते नहीं कि महाराज हमने ये बोला लेकिन यह ठीक नहीं, ये नहीं बोलता जब भागवत में ब्रह्मा जी स्वयं बोला जे जितना भी कोशिश करके और आप ब्रह्म तक पहुंच जाओ उधर से भी आपका पतन का रास्ता हो जाएगा ब्रह्मा जी बता नहीं आरु छोक्री परम पदम ततः पतधि अधो अनाद्रितुस् अनाद्रित जुस्म धम धोये तुम्हारा चरण की तुम्हारा चरण की सेवा को ठुकराने के कारण वो ब्रह्म तक पहुंच गया निर्विशेष ब्रोम का आराधना करते हुए फिर भी उसका पतन हो जाएगा और हम क्या बोलते हैं अपना विचार प्रस्तुत कर दे महाराज वो भी ठीक है अमुख सरस्वती वो भी ठीक है महाराज वो बड़ा भारी महापुरुष है ये भी महा, सब महापुरुष है लेकिन भगवान का चरण में जिसका लगन नहीं है जो सेवा नहीं किया है वो कैसा महापुरुष है महाराज हमको थोड़ा सिखाओ हमको थोड़ा सिखाओ हम तो जानकारी है नहीं सिखाओ जो भी है बहुत बताने का समय नहीं है एक बज गया और ठाकुर जी का आरती का समय भी हो गया वैष्णव लोग उपस्थित हैं प्रसाद भी मिलने का टाइम हो गया अब ये बहुत कुछ बोलने का इच्छा भी था लेकिन समय कम होने के कारण यही अपना खुद्र बाघ पुष्पांजलि को विश्राम दे संतों जनों के चरण में, में मेरा हार्दिक दंडवत नती सब जो उपस्थित है भक्त मंदिर सबको के चरण में करते हुए यही अपना वाणी कभी सांदे बांछा के कृपा सिन्धुभव पतितान पावन भवश्य भ्यो नमोन